का चलेगा अतीता नाम अतीते महीशी भिख्षुतस, देती गाथा लोके है प्रतिबंधक गाथा प्रगीयत अतीत जो कर्म वह भी प्रतिबंधक है ज्ञानोदय ज्ञानोदय में, में प्रतिबंधकों की चर्चा चल रहा है अतीत वर्तमान और भागी अतीत का पहला चल रहा है अतीत प्रतिबंधक भी होते हैं दृष्टांत क्या है इसे महिषी स्नेह ना महिषी का नहीं होता है यहाँ हम लोग प्रसिद्ध भैंस ले लेते हैं क्योंकि प्रसिद्ध अर्थ है भैंस हम का कथा सब जानते हैं इसे भैंस को दृष्टांत देते हैं और वैसे महेश शब्द का अर्थ महारानी भी होता है महिषी शब्द का अर्थ भी होता है महेश शब्द का अर्थ भी होता है महिषी उस धन का भी जो व्यक्ति अपने पत्नी को वेश्या बनाकर कमा लेता है इतने अर्थों में मही शब्द होते हैं और महिज स्नेह से वो सब चीज़ सारी अर्थ तो घटेगा नहीं हाँ रानी का प्रतीक किसी के अंदर प्रेम था ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं रानी में प्रेम था या भैंस में प्रेम था प्रसिद्ध हम लोग लेते हैं भैंस का भैंस तो प्रसिद्ध हम लोग दृष्टान देते हैं यथाभिमत ध्यान योग सूत्र कार्य करते हैं जो आपका अभिमत है जिसको आप प्रियतम मानते रहे हैं बारम बार ध्यान में वही चीज़ आता है जब ध्यान में बैठेंगे आप आपका प्रियतम चुकी में आ जाएगी आप परमात्मा का चाह रहे हैं तो वो मरने से वैराग झोक करके महात्मा बन गया था गुरुज ने उसको पूरा पहले सगुण ब्रह्म का निरुण ब्रह्म का सब उपदेश दिया और कह चिंतन मन करो ध्यान करो बढ़िया सुनता था समझता था बुद्धि तो ठीक थी सारा सही था जब यू मनन करने बैठता है तो भैंस के अलावा सीखता है जब आंख बंद करे तो भैंस दिखाई दे आंख खुला है शास्त्र पढ़ रहा है तो ठीक दिमाग है जहां आंख बंद किया तो ब्रह्म चिंतन नहीं, फिर भैंस चिंतन होता तब तो गुरु ने उसको कहा ठीक है पहले तुम तो भैंसो हम करके ध्यान करो मैं ही भैंस हूं भैंसो हम उसे इतना मतलब मैं गुरु का उपदेश धीरे धीरे हो गई वास्तव भैंस आकार को प्राप्त मानसिक रूप में न उसे लगा की सींग आ गए हैं लंबा चौड़ा हो गया हूँ और गुरु ने कहा भाई झोंपड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहा पता नहीं देखो बीमार होगा चेड़ो को भेजा चेड़े लोगों को कहता मैं कैसे बाहर हूँ बाहर आन लो सर झोंपड़ी तो छोटा सा दरवाजा है भैंस से निकलेगी तो सर अब टूट जाए गुरु का झोंपड़ी इसे हम गुरु का किसी भी चीज हानि नहीं करना चाहते तुम हमें घास ही दे दोगे रोटी नहीं मांगा क्यों अपने आप को भयंस समझ रहा है अभी तो गुरु समझ गए ये अपने आप को जो है भैंसाकार को प्राप्त कर दे मानसिक रूप शरीर तो मनुष्य का है मन से भयंस हो गया इसका भयंस अहम ब्रह्मा अष्मी ऐसे करती है अहम ब्रह्माष्टमी वो करते करते उसको वो जपने लगाओ रोज रोटी खिड़की से दे देते दे, खाता था चलता था काम चल रहा था तो धीरे धीरे उसके दिमाग में वो भैंस चीज छूट गई पंक्ति लंबी हो गई ना मंत्र मंत्रो हम ब्रह्मा से बच गया वो बच गया तो उसी के आधार पर वो चल गया अनुभूति हो गया उसको ब्रह्मानुभूति वही प्रक्रिया यहां पर उसी दिखाने के लिए करीब अतीत प्रतिबंध है अतीत जो महिष्मी में प्रेम था वो वर्तमान में ज्ञानोदय में प्रतिबंध प्रतिबंधक हो गया भिषो तत्व नही होता है गाथा या लोक में प्रसिद्ध गाथा है कहानी है शास्त्र प्रसिद्ध नहीं है पुराण में प्रसिद्ध कोई कथा नहीं है तरी तथा तथम ज्ञानोत्पत्ति का में चंद्रधान अयम अर्थ कचित पूर्व गारशाया क्याचिद महिष्या स्ने कोई यही है महात्मा हो गया सन्यास ले लिया है पहले ग्रस्त अवस्था में वह तो किसी स्त्री में महेशी में रानी में या भैंस में उसका प्रेम हो गया था स्नेह पश्चात उसके मरणाली के कारण से वियोग के कारण से सन्यास ग्रहण कर लिया सन्यास श्रवण प्रवृत्त प्रवृत्तोपि श्रवण में प्रवृत्त होने के बावजूद भी नहीं वह जो महेशी में निगाड़ जो निगूढ़ जो स्नेह उसके कारण क्या हुआ स्नेह जनतात् प्रतिबंधात्म स्नेहजन प्रतिबंध की वजह तब तम गुरु गुर से उपदिष्ट के बावजूद लोक में गाया जाता है न पुराणाश तब प्रश्न उठता है महाराज अतिथि प्रतिबंध का निवारण कैसे करें तरी तथा विधि कैसे ज्ञानोत्पत्ति ही फिर तो इस प्रकार का आदमी के अंदर भी ज्ञान को उदय कैसे हो पाएगा प्रतिबंधों का निवृत्ति हम कैसे कर ततो महिष्या प्रतिबंध से संशया अनुस्रुत्य गुरु गुरु ने भी क्या किया चेली की दशा को अनुसरण करके कायम महेशी तुम्हारे लिए ब्रह्म समझो महेशी मई हूँ महीशी, ऐसे ध्यान करो महिषी ने ही उस का उपदेश कर अभ्यास करते करते करते अंत में वह यथावत जैसा ज्ञान उदय हो होना चाहिए उसी प्रकार को उसको सही सही ज्ञान को उदय हुआ कब जब अभ्यास के वजह से प्रतिबंध संक्ष उस अतिथि प्रतिबंध का संक्षय होने पर गुरु हो तस्तत्वोपदेषा जो उस शिष्य का तत्वोपदेषा गुरु है तदीय तदीय महिषी स्नेह अनुस्मृतिया उस शिष्य के अंदर विद्यमान महिषी संबंधित स्नेह का अनुसरण करते उसको ये नहीं कहा जो तो मूर्ख चले जा तेरे से नहीं होने वाला जैसे आजकल गुरु होते डांट देते है। होता नहीं बहुत तेरे बस की बात नहीं चलो नहीं सदगुरु था बेचारे ने कहा जहाँ है वहीं से हम शुरू कर देते तू नीचे से नीचे में है कोई बात बुद्धि चाहे वहां से चालू करो निम्न स्तर अत्यंत निम्न स्तर का है ना बुद्धि पु, इतनी मोटी बुद्धि है उसको प्रिय हो गया को भूल नहीं पा रहा है घटिया बुद्धि है अब लेकिन उसको भी कहा कोई बात नहीं तेरे को भी यही समझ ले के चलते होते उद्धार कर लेकूल एक, एक बार बनाया लोगों ने और कुछ परिचित हमारे भक्त लोग शामिल थे कमिटी में तो हमको बुलाया उद्घाटन क्या बोलिए मैंने कहा कि देखो आप मेरी स्कूल को वास्तविक स्कूल समझते हैं निर्माण किए हैं वास्तविक शिक्षा देना ही चाहते हैं। तो इस क्षेत्र में जितना फेल स्टूडेंट्स है जितने अन्य स्कूलों में फेल हो गए हैं उन स्टूडेंट्स को भर्ती करो उनको पढ़ाओ देखते तुम लोगों की कैपेसिटी क्या है अब रैंक स्टूडेंट है नब्बे प्रतिशत लड़कों को आपने भर्ती कर लिया बुला बुला करके भी तो वो रैंक में आएगा ही उसकी कोई मानता नहीं हो आपने क्या पढ़ा बुद्धि क्यों पढ़ाया तो हो ही गया उसकी बुद्धि की प्रकृत अपने आप में थी अब तुमने थोड़ा सुना दिया काम चल गया उसका ना भी सुना तो अपने पढ़के के भी वो कर लेते बुद्धि तो गधों को जिस क्षेत्र का गधे तुल्य छात्र है उनको फर्ती उनको तैयार करके उनको फर्स्ट क्लास पास करा सको रैंक नहीं आए कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपकी जिला स्तर में वो बच्चे कौन सा फर्स्ट क्लास है पास इतनी यदि आप मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर तो समझता हूँ आप वास्तविक शिक्षा प्रदान करके नहीं तो के के यहाँ पर भी होता है ना हम लोगों के यहाँ मामला है लेकिन तो पहले पता आता है जितने भी आश्रम में एक तरह से सबसे खराब क्वालिटी का मालों को ठीक करने वाली फैक्ट्री है जो समाज का सबसे खराब जो बिगड़े हुए जो वहाँ पर हैं हैं हैं, एक तरह से, वे लोग जाते जाते आश्रमों में, नाश हो गया जब देखा गया वहां गुजारा नहीं है तो चलो भाई लाल किला पिल राम राम करने चलते इसलिए आ जाते लाल किला पहन पिल लेते राम राम करने जो सोसाइटी का अत्यंत डिग्रेडेड खोपड़ी वाले हैं ज्यादातर वो यहाँ आ जाते हैं नब्बे विवेक वाले पढ़े लिखे समझदार ऐसी फैक्ट्री में हम लोगों का भी यही काम होता है क्या करें जो एकदम निम्न स्तर पर है उसको भी उसके सारी गलती समझते हुए भी साथ देते है। चलो कोई बात नहीं सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा हर बार सुधरने का अवसर देते हैं जब तक वो हमारी सहिष्णुता के कारण स्वयं रूप के भाग जाए तो उसकी मर्जी सब भाग जाए तो उसकी मर्जी लेकिन हमारे कर्तव्य क्या होता है हम पूरी सहन करें उसकी जितनी उल्ट कार्य हो रहा है जितना नुकसान कर रहा है गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है आगे पीछे सब सहन करना ये भाग करके कि इसके अंदर जो वासना है पूरी वासना है ऐसे गड़बड़ करने का वासना क्षय होने शायद हमारे सानिध्य में रहकर क्षय हो जाए तो उधर हो जाएगा थोड़ा तो क्षय हो ही रहा है जितनी हो जाए उतनी भला है उसकी यह सोचकर सहन कर और जितना अपने आप जाने को कहता है रोकना भी नहीं हाँ बुरा बिगड़ जाएगा ही भी देखना पड़ता है अब जब जाने कहेगा तो महाराजा जाओ इसी ने क्या किया वो जहां पर है उसी स्तर से अनुसरण करता हो गुरु ने उसको महेषी में ही ब्रह्म बोध कराया वहां शुरू करके उसको वास्तविक जब प्रतिबंध क्षय हो गया तब तो क्या हुआ तब तब तन महिषी उपाधिकम ब्रह्म उपतवान महिषी उपाधिक ब्रह्म उपदेश महेश उपाधिक ब्रह्मोपदेश कर, ब्रह्म कर तो राम से परमस्पर लोगों ने आरोप लगा दिया ये तो पत्नी वाला है झोंग कर रहा है परमश अपने आप जैसे तो लगता है कि बड़ा भक्ति में विभोर हो रहा है ये सब भोंगे लोगों ने तो उसने कहा कि अब क्या करें लोगों को कैसे समझाएं भाई हम इसको पुत्रिक भावन से देखते ही नहीं है फिर तो एक नवरात्र में जो है उसको बिठाया गद्दी पे पूरा देवी कवेश भूषा पहना दिया और उसका आरती पूजा पाठ शुरू सब लोग दे क्या बोल वो कहते मेरी पत्नी पूरी मेरे तो साक्षात जगन माता है इसको दुर्गा माँ के पूजा करूँ तो सबको मानना पड़ा तो देखिए नहीं है सचमुच में सबको होता है उसके साथ पत्नी का व्यवहार ही नहीं मातृत्व नहीं व्यवहार उसके साथ मैंने उसकी पुत्र उतने हाई लेवल पे ना रहा और वो इनको पति के रूप में देख रही हो और सेवा भी करती थी लेकिन उनके दृष्टिकोण में वो पत्नी नहीं थी तक गुरु जो है ना अनुसरण करके उपदेश होता उस उपाधि में ब्रह्म तत्व को देखना हर उपाधि में ब्रह्म तत्व को देखना तो उपाधि रागवेश खत्म हो जाता है हर उपाधियों में रागवेश दिखाई देता है बड़े अच्छे अच्छे महात्मा कहते अरे आप तो भाई महात्मा को रखते नहीं हो कमाल है अरे महात्मा और विद्यार्थी भेद क्या हमें नहीं समझ में आया महात्मा भी स्वाध्याय कर रहा है विद्यार्थी भी स्वाध्याय कर रहा है एक परीक्षा दे रहा है एक परीक्षा नहीं दे रहा है ये तो भौतिक दृष्टिकोण भेद है वास्तव में कहा दोनों ही शास्त्री तो पढ़ रहे हैं भजन ही कर रहे हैं शास्त्र अध्ययन भी भजन है लेकिन लोगों के दृष्टिकोण है दृष्टि है त्यागना चाहिए भेदभाव संतों में होना ही चाहिए इसे भगवान ने भी कहा ना वासुदेव स्वर में दस महात्मा सुदुर् सभी में वासुदेव पाते वासुदेव वो, वास वास वो सो रहा अंदर जब मैं बाहर सो रहा हूँ फरक पड़ना एक बाहर से एक वास्तव भीतर से फरक लेकिन वो दृष्टि आती नहीं है कहना लोगों को आसान हो जाता लेकिन वो दृष्टि आज फिर फिर खत्म हो जाता है प्रेम से एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती एक साथ प्रेम से नहीं रहा काम कारण ही बोध बुद्धि अभी कुछ मार मराठियों के साथ हम नहीं रहेंगे अरे मराठी के दुश्मन है समझ तो में नहीं आ रही तो क्या साधु है जब इसको मराठी नॉन मराठी भेद निकल रहा है नॉन मराठी को अच्छा मंडल मराठी को जो है मार काट करने वाला समझ रहा है इसका मतलब वो साधु नहीं है इसलिए भेद बुद्धि निकलना बड़ा कठिन काम होता है ये भाव बन जाए सर्वोपाधि में ब्रह्म दृष्टि और विशेष रूप में जो हमारा द्वेश है उसमें ब्रह्म दृष्टि करो प्रेम तो दृष्टि कर ही रहे हैं वो तो अपना रहा ही जिनको मैं दुश्मन समझ मेरी मन दुश्मन समझता है उसमें ईश्वर को देखो उसमें ब्रह्म दृष्टि कर दो तो द्वेष भी खत्म हो जाएगी जिनसे मुझे, मुझे नफरत होता है उसी में ईश्वर बुद्धि कर दो तो सारे सुधार अंदर सोने मन जिसको नकारता है उसमें तुम साकार दृष्टि देखो उसे साकार ईश्वर की दृष्टि करो अपने आप मन की जिसको नकारना छोड़ देगा देखेगा हम जिसको भी इसमें नेगेटिव बुद्धि में जा रहा हूं उसे पॉजिटिव कर देता है गड़बड़ आदमी है तो मन क्या करेगा बेचारा चुप हो जाएगा कहेगा जैसा अच्छा वैसा चल वो अपनी पूरी कोशिश करेगा एक में आप भेद बुद्धि को नष्ट करोगे दूसरे वेद बुद्धि तैयार कर देगा शुरू में अपने वासराओं के गांव स लिए चलते रहेगा यानी ये द्वेश बुद्धि भेद बुद्धि को निवारण करने का एक ही रास्ता है जैसे कार्य महेश उपाधि का ब्रह्म उतवान महेशी ने भी ब्रह्म दृष्टि करने को उसको स्नेह लक्षण प्रतिबंध का अपगमे न गुरुपदिष्ट तत्व यथावत छात्रोक्त प्रकार महेश स्नेह लक्षण प्रतिबंध अपगम हुआ तो गुरुपदिष्ट तत्व को यथावत छात्रोक्त प्रकार से उसने जान लिया प्रतिबंध प्रदर्शित वर्तमान भी दर्शन अब अतित प्रतिबंधों का दर्शन कराके आप वर्तमान प्रतिबंध कैसे होते हैं इस जन्म का वर्तमान में क्या चल रहा है इस जन्म पूर्व का छोड़ दो इस जन्म में इस समय के वर्तमान का पूर्व जन्मों के और इस जन्म के पूर्व तक की वासना जन जो था विशेष वो हो गया अब वर्तमान में वासना जनि जो प्रतिबंध खड़ा होता है वो क्या है प्रतिबंधों वर्तमानों विषयाशक्ति लक्षण प्रज्ञा भ कुत कश्य दुराग्रह है देख लो एक दो तीन चार पांच प्रतिबंध है वर्तमान प्रतिबंध अतीत तो एक ही है विषयों का विश्यों स्मृति हो जाना बीते हुए विषयों का स्मृति में आ जाना एक ही अतीत प्रकार का प्रतिबंध था यानी वर्तमान प्रतिबंध पांच पांच बदमाश है सबसे पहला विषयात लक्षण विषय में ऐसी सकती है जो यद्रचा लाभ ने संतुष्ट हम सोचते हैं सुनते हैं बोलते हैं लेकिन जीवन मूत्र दूध मिला अरे कितना पानी मिला दिया <laughs> अरे यक्षा लाभ संतुष्ट भूल गया तेरे प्रार्थ क्रो में जल मिला हुआ ही पीने का है तो तुम जहां भी जाओ वही मिलेगा आपने प्राण कर्म की बात गुरु लोग एक कहानी सुनाते थे एक बार एक महात्मा वो जहां जाए दौर्भाग्य सौभाग्य उसकी भगवान ही जाने वो जहां जाता था वो खिचड़ी होता था खिचड़ी बन जाता था वो, वो सोचा कि वहां चलते हैं बहुत दूर ये एरिया में लगता है सबको मालूम हो जब मैं आ रहा हूं इधर पहले से खिचड़ी बना देते हैं इसी जगह चलते मालूम ही ना हो मैं कौन वो बहुत दूर चला गया मुंबई मुंबई क्या आश्रम में वहां जा गया उसके सौभाग्य ऐसी थी, थी उस दिन वहां भी खिचड़ी बना वो कहते मेरे से पहले खिचड़ी पहुंच जाता <laughs> जा जा है मेरे से क्यों होता है? जा जा ते तेरे से ब्रह्म है ना तो सोपा देखिए सर्वत्र व्यापारी तुम्हारी वासना भी व्याप्त है समझो इस तू जहां जाता है तेरे कर्म का फल खिचड़ी खाना है तो वही मिलेगा तेरे को कहीं भी जाओ तो। कहीं भी हम जाए हमें दूध मिलाओ पानी मिलाओ दूध पीना है दूध मिलाओ पानी पीना है ये सोचना पड़ेगा दूध में पानी मिला रहे हैं धन्यवाद देना पड़ेगा ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं फिर भी गाँव के हाँ जो पानी में एक लीटर पानी ले लिया उसमें आधा लीटर दूध मिला कर देखे सफेद क्योंकि पानी जैसे उतना तभी आपका परामक्रम खराब नहीं है अच्छा परा क्रम है आप लोगों का तो दूध में पानी मिला दे रहे हैं तो अच्छी बात है इधर छाला मेरा संतुष्ट बस यही बुद्धि सदबुद्धि दिया जाए तो भगवान करे वो गंगा जल्दी मिलावे अन्य इधर नाले वाले का चंद मिला दे तो ये तो है कि वर्तमान पर विषय आ सकती है ना इस्लाम उसमें भी देखते कैसा चीज आई ऐसा चीज मिल रहा है मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है उसके साथ वैसे क्यों हो रहा है अरे उसका भाग्य अच्छा है उसका बढ़िया घी चिपड़ा रोटी मिल रहा है अपना भाग्य फूटा है सो रोटी भी नशीम नहीं है ये अपना बड़ा भाग्य के बाद है इसलिए संतुष्ट के आदर रहना चाहिए तो ऐसे भाव बनोगे तो विषय में आसक्ति खत्म हो चाहिए जो विषय में हाँ, काम चलाना है तो विषयाशक्ति पहला प्रतिबंध है दूसरी प्रतिबंध इसका कारण विषया कारण प्रज्ञा मंदिर विवेक जगती नहीं है प्रज्ञाशक्ति उसकी मंद है इसलिए वे काम नहीं करता है तो विषय में आसक्ति हो जाता तो विषयाशक्ति को काटने के लिए प्रज्ञा में विषदता लानी पड़ती है वैशार्थी लाना पड़ेगा क्ष मना बुद्धि को प्रज्ञाशक्ति को ताकि विवेक सदा जागरूक रहे जब भी विषय में कहीं आशक्ति तुरंत विवेक को सब काट देना चाहिए और प्रज्ञा की मंदिर क्या करेगा अपनी बातों को सेटल करने के लिए कुतर्क का जाल बनाना शुरू कर देगा शास्त्र क्या कह रहा है वो शास्त्र को भी पलटने की कोशिश करेगा अपने अनुसार घटाने कोशिश वो कुतर्क जाल जब कुतर्क जाल फंसता है तो क्या होगा उसको विपरीय ज्ञान ही मिलेगा यथार्थ ज्ञान हो नहीं सकता है और उस विपर्य ज्ञान में वो क्या कर लेगा दुराग्रह करेगा मेरे पास ज्ञान वही सही है ये पांच प्रतिबंध है विशेष के लक्षण प्रथम प्रज्ञा मानद्यम द्वितीय कुतर का तृतीय विपर्य चतुर्थ दुरा, दुराग्रह यदि पंचमांच वर्तमान प्रतिबंध सामने हर व्यक्ति को आ जाता है वर्तमान चित्त विषयाशक्तिपमन प्रति कौन है चित्त मंद्यम बुद्धे तैक्त में बुद्धि दृश्यत्व सूक्ष्मदर्शी बुद्धि होनी चाहिए अहन कुतर्क का मतलब क्या अपने शुष्क तर्क निराधार तर्कों को लेकर क्या करता है श्रुति के अर्थ को भी उल्टा पुल्टा पुलटा पोह पोहोह कर लेता ये विपरे विपरे है ये कुतक विपर्य दुराग्रह विपर्य और दो चीजें हैं ये विपर्य आत्म कर्तृत्व धर्मयुक्त तत्व ज्ञान लक्षण हो विपर्य क्या चीज है आत्मा में कर्तृत्व धर्मयुक्त रूपा ज्ञान वाला है इसका ना विपर्य अकर्ता में कर्तृत्व बुद्धि कर लेना विपर्य भोक्ता में भोकृत्व बुद्धि का निश्चय कर लिया ये विपर्य है असंग में ससंगता का बुद्धि का कल्पना कर, कर लिया ये विपरीत है अर्थात साधन निष्ठ विपरीत भावना विपर्या में चाहिए साधन है वो शरीर आदि क्या वास्तव में ये आत्मा को जानने का साधन है इन साधनों में विपरीत भावना कर लिया आत्मा शरीर ही आत्मा मान लिया और आत्मा जट बोल दिया ये उल्टा कर यह विपर्य साधनगत विपर्य और दुराग्रह क्या होता है हमेशा फल संबंधी होता है युक्ति रही तो अभिनिवेश दुराग्रह युक्ति रहित केवल दुराभिमान करना मैं जो कह रहा हूं ठीक है आपको मानना पड़ेगा क्यों क्यों मत पूछा मैं बोल दिया ना मैंने कह दिया सुनो बस गुरु जी बोल रहे हैं करना ऐसे लोग आजकल डांटते गुरु है गुरु का वचन जो है वेद वचन की तुल्य ऐसे क्यों नहीं पूछ रहे क्यों नहीं पूछना वेदों में लोग बोल क्यों पूछ डालते हैं गुरु के बात क्यों नहीं पूछ सकते ऐसे लोग कह देते शास्त्र के मामले में ऐसा नहीं है ये युक्ति होनी चाहिए इसलिए कहते तर्क काम माँ कुतर्काम तर्क करो कुछ कर। ये हो गया द्राग्रह युक्ति रहित अभिनिवेश एक अन्य तमस्या भी सत्यों के पांचों रह जाए तब तो मुसीबती है महान और एक भी रह जाए समझो ज्ञान नो देती ज्ञान को दे हो नहीं लेना इन पांचों की मुकाबला करना है इनको भी मिटाना जरूरी है ये यदि मोक्षा अभी प्रतिबंध सेवृत्तिर्ता एक वर्तमान गायन पंच प्रकार प्रतिबंधों को भी आप किस उपाय से निवृत्ति कर सकते हैं ऐसे पूछे जाने पर जवाब देते हैं क्षमा श्रवण्य त्रोचित ही क्षय नीत स्म प्रतिबंधे अत स्वयं ही श्रवणाद्य शिक्षा श्रद्धा समाधान इन सब संपत्तियों के द्वारा जो पहले वाले होते विषय शक्ति है इन सबको दूर किया जा सकता है और जितना बहिर्मुखी रहेंगे उतनी मंद होती जाती है जितना अंतर्मुखी होंगे उतना ही बुद्धि में तीक्ष्णता होता है विशेषकर पहले चर्चा हो चुकी है सबसे हमारे अंदर दो इंद्रिया है जो ज्यादा ज्यादा शक्ति हमारी क्षीण कर पहला है आंख और दूसरा है जिबा ये सब है खराब बोलते बोलते शक्ति बहुत क्षण हो जाता है बोलने में और दूसरी तरीके से क्या है स्वाद भी चाहता है उस चक्कर में फंस गया तो भी वो अंतर्मुग् हो सकेगा भैया नहीं अब चार दिन हो गया क्या करें कुछ अच्छा चीज मिला नहीं मिठाई नहीं आई कहीं से नवरात्र चल रहा है क्या करें अब मिठाई के जब दिमाग में चला गया ज्ञान का उदय होना है समस्या है ना इसीलिए सारी चीजें कहते समित सहन करना पड़ेगा ठंडी गर्मी वगैरह उपरधि श्रद्धा और समाधान ये के द्वारा और श्रवण से क्या करना कुतर को त्याग देना विपरीय को, दे, को त्याग देना दुराग्रह को त्याग देना इसीलिए कहते दे हैं प्रज्ञा मान जो विषय आसक्ति कुर विपर्य और दुराग्रह इनके लिए दो तरह समाधि और श्रवणादि तत्र तत्र उन विषयों में जैसा जैसा उचित होगा जितनी मात्रा में जो साधन अपना होगी अपने अंदर विद्यमान कमजोर को अपने आप अध्ययन करके उसके साधन को अपनाना होता है उचित ही नीते क्षय अस्विन प्रतिबंधे क्षय नीते जब यह प्रतिबंध क्षय को प्राप्त हो जाते हैं स्वस्थ ब्रह्मत्व स्व ब्रह्मत्व का अनुभव कर लेता है समाध्या सुबालो परिषद गिनना है शांतो दान्तो प्रसिद्ध समाहतो भूतवा मंत्र, ही ही तत्र, तत्र में तस, से इन साधन को अपना करके जब तत् प्रतिबंधों को निवृत्त कर लेते हैं उचित योग्य ही उन योग्य साधनों को अपनाकर जिन प्रतिबंधों को निवृत्त कर लेते हैं तस्वीर तस्विन प्रतिबंधित क्षेत्र नीते नाशित सती उन उन प्रतिबंधों का क्षय हो जाने पर नष्ट हो जाने पर अत प्रतिबंधवा देव उस प्रतिबंधों का नष्ट होने मात्र से स्वस्थ प्रत्यत्मा ब्रह्मत्व प्राप्त होती है वह ब्रह्म रूप में उसे प्रतिभाषित होने लग जाता है अनुभव होने लगता है इस प्रकार से वर्तमान प्रतिबंध की विचार पूरा अब भावी प्रतिबंध के बारे में विज्ञानोदय हुआ व्यक्ति जीवन मुक्त रहा उस समय में कोई प्रार्थ बन गया आगे के जन्मों के लिए वो तैयार हो गए फलोन्मुख हो गया, फलोन गया कर्म तय हो गया प्रार्थ कर्म और दो चार जन्म की भी तय हो सकती है इस बीच में किसी जन्म में जन्मुक्त भी हो जाएंगे आप तो भी उन अन्य जन्मों को जो तय हो चुका है प्रार्थ कर्म से बन चुका है उनको भी भोगना ही पड़ेगा तो काल में ही विदेव मुक्ति होगी इसको भावी प्रतिबंध जैसे रामदेव ऋषि को गर्म रहते हुए ही ब्रह्म ज्ञान जन्म होना था जन्म भी हुआ शरीर प्राप्त हुआ जब तक, तक तक उसमें जिनमुक्त कर रहे शरीर छोड़ने के बाद। भारत की कहानी आता है तीन जन्मों को लेना पड़ा तीन जन्मों तक गया जिन मुक्त तो अवस्था उसके बाद विधेय मुक्ति हुई ऐसे श्रुति स्मृति पुराण में अनेक कथाओं के द्वारा ज्ञापन हो रहा है इसे निश्चय होता है जीवन मुक्ति का अनुभूति जिस समय आपका आपको स्वरूपानुभूति होती है उसी पूर्व क्षण के अंदर अंदर यदि का उत्तरवर्तीक्रम तय हो गया हो तो ज्ञान पश्चात वह ज्ञान नष्ट नहीं करता अति उतने जन्मदेव को लेना पड़ेगा जो उसी का नाम भावी प्रतिबंध है आगामी प्रतिबंध वामदेवे शनि एक जन्मनाक्षीण भरत त्रिजन्म भी आगामी प्रतिबंध वामदेवे समीर एक जन्मनाक्षी न आगामी प्रतिबंध के बारे में तो श्रुति में साफ साफ ने कहा श्रुति में वामदेव ऋषि के बारे में जो उपनिषद वर्णन आया सम्यक् सम्यकता कति कहा क्या दिखाया एक के जन्म के बाद मुक्ति हो गई भरत से और का तीन जन्मों तक आया है पुराण में यहां तक तो जो तो का जो श्लोक था यह वार्तिक वार्तिकों को ही 39 से 45 फाइव तक यथावत रख लिया गया था प्रतिबंधों के बारे में चर्चा करने के लिए आगामी प्रतिबंध जन्मांतर है तो प्रार्ब्ध शेष जन्मांतर कारण था जो प्रारब्ध शेष इत्य भोग मंत्रा निवृत्त भाव और उस प्रारेषगा कर्म का भोग के बिना निवृत्ति न होने से तन निवृत्त हो तो काली नियम व नाश्ते निवृत्ति में भी कोई काल का नियम नहीं कितने ज्ञान हो देगा कितने समय बाद प्रार्थ कर्म क्षय होगा इससे कोई निश्चय नहीं प्रार्थ कर्म के ऊपर निर्भर है कर्म अपने आप धीरे धीरे नष्ट होता है अपना फल दे करके ही वो नष्ट होगा इसलिए मुक्त शून्य प्रयोग होता है, है। बाण जो छूटा है छूटा हुआ बाण अपना वेद जब तक है तब तक वह जाते रहेगा जब उसके अंदर भरा हुआ जिस वेग अपने भर के छोड़ा है तो वेग जब लेकिन समाप्त नहीं दो, अपने आप गिर जाएगा किय जाए। तो को, को मारेगा तो भी आप क्या कर सकेंगे बाढ़ को अब आप रोक नहीं सकते छूट गया गाय मरे मुक्त ईशु न्याय मुक्त ईशु न्याय मुक्त इशु, इशु मैंने मुक्त छुपा हुआ हाथ से छूट गया हुआ जो बाढ़ उसी के समाने भी होते हैं इनका अपना फोर्स है अपने दम है फल देंगे लक्ष्य तक जाएंगे आपको फल करके तब नष्ट हो जाएंगे आगामी प्रतिबंधों जन्मांतरित तो भोगवृत होल तो तो नियम इसके निवृत्त काल का नियम एक जन दो जन तीन जन दस वर्ष बीस वर्ष कितना कुछ नहीं खा काल का कोई नियम नहीं कर्म का वेग पर निर्भर है जैसे बाण का वेग पर निर्भर है बाण की तरफ तो जाएगा जब बाण की परीक्षा लिया गया द्रोणाचार्य जी के द्वारा शिष्यों को शिक्षा देने के बाद वो सरल पेड़ होते हैं सरल बोलते हैं ऐसे लाइन लाइन उन्होंने पहले से लगवा रखे थे परीक्षा लेने के लिए और एक एक श्रेणी में लाइन में जो है छ सौ पेड़ था ऐसे कम से कम कई लाइन बना लगा हुआ जंगल पूरा। क्या उन्होंने पेड़ों का बीच में में में एक दूसरे से से पेड़ रस्सी बांध दिया दिया। और में, में दिया। और रस्सियों कुछ चीज लटका कहा गया हो? किसके अंदर कितना वेग है दम देखा जाए, किसका सौ पेड़ों के बंधा हुआ जो भी बांधे थे उसकी ताकत जब केवल इतनी दूरी नीचे हो गई दूसरा तीसरा चौथा सबका हुआ अर्जुन का पारी आया उसने आर बार पूरे 600 पेड़ों फलों का सारे आपा को, दम है, है। कमाल बारे पेड़ों को ऐसा लगाया तो ते एक साथ कट गया इतनी तेज गया उसके सामर्थ्य अर्जुन के अंदर था लेकिन एक क्षण में कट गया ऐसा लगा जबकि दूरी दूरी में एक पेड़ उतना दूर 600 पेड़ जाने कितना समय लगता है इन लोगों की आँख बंद करके खोलने से पहले सारा पेड़ झटी गया मन का वेग के दृष्टान है, मन भी उसी तरह से अर्जुन के बाण के समान वेग वाला होकर मन भी यहाँ से कहीं भी भाग जाता है सेकेंड भर में जहां बोलो वहां चला जाए हनुमान जी कहते हैं मनोजम तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धि मनोज मन के केव मन वेग उसके तुल्य वेग वाला, वाला। प्रारण का भी अपना वेग है कौन सा कर्म कितने दूर तक जाएगा कितने समय तक टिका हुआ रहेगा आपको भोग देता हुआ यह आपको निर्णय दे नहीं सकता वहां के व्यक्ति का सामर्थ्य है चीजें हैं निर्णय भी हो गया किसका बाण इतना दूर जाएगा उसका बाण दूर हो जाएगा नहीं नहीं किसके प्राप्त कितना धोगा देगा इसका कोई निर्णय नहीं दे सकता गति, कर्म की गति बहुत गहन है काल नियमो नास्तिक जन्मो किसका वामदेवी वामदेव ऋषि का एक जन्म से होगा भ्रत से त्रिजन्े और भरत का तीन जन्म के बाद हो गया। ऐसा में है। नहीं। ना के नियत आपने दो दृष्टान देख रहे बता दिए एक तीन मैंने एक से तीन जन्म निश्चित रूप में क्षय होगा काल तो निश्चय कर दिया ना दृष्टान के बहाने एक तरह से लग रहा है काल का निश्चय हो गया जीवन मुक्त व्यक्ति अधिक से तीन जन्म लेना पड़ सकता है से हो गया काल्ञा तक सिद्धांत ऐसे कोई नहीं है हम दृष्टांत का अनुवाद कर रहे हैं काल का नियमन नहीं कर योग भ्रष्ट से गीताया बहु जन्मी प्रतिबंध क्षय प्रोक्तो न विचार कदे हैं प्रतिबंध क्षय के बारे में गीता में तो कहते हैं बहुजन्म नाम शब्द प्रयोग कर दिया इसका तीन नहीं है ना कितनी भी हो सकते हैं तीन और तीन से नाम बहुत तो, बहुत तो मतलब क्या होता है तीन से शुरू कर दे अरब खरब सारा आ गया तीन संख्या से लेकर प्रार्थ संख्या पर है सबका नाम बहुत से बोध्य इसे कद योग के बारे में गीता में बताया गीतायाम अतीते बहुजन मनी प्रतिबंध अक्षता योग भ्रष्ट का जो प्रतिबंध है बहुत बीतने पर नष्ट होते हैं ऐसा भी कथन किया है फिर तो विचार करना कह रहे हर जन्म अपने आप खत्म हो जाएगा ना हर क्यों वेदार जन्म क्यों वेदांत पढ़ेगा और पढ़ाएगा है उत्तरोत्तर जन्म प्राथमिक जन्म मिल रहा है उन सकल जन्मों में क्यों पढ़ाना पड़ता है पढ़ता है फिर पढ़ाता है पढ़ता है फिर पढ़ाता है क्या जरूरत है हर जन्म में न विचार विचार अनर्तक नहीं होता है प्रारंभ में सहयोग देता है वेदांत चर्चा के लिए विनोद मनोरंजन पढ़ना पढ़ाना उसके लिए मनोरंजन क्योंकि स्वतः सिद्ध है स्वानुभूत है स्वानुभूत वस्तु को पढ़ने की जरूरत नहीं उसे अभी न पढ़ाने की जरूरत है लेकिन वो एक मनोरंजन जैसे सार कर्म जैसे पर्वत कर्म भी है ऐसे हो भगवान स्वयं सार भगवान के श्लोक लेंगे गीता को लेंगे चार श्लोक लेंगे बताएंगे भगवान ने खुद ही कहा जन्म दूंगा यहाँ से सत्संग मिलेगा तो करेगा जिंदगी सत्संग करेगा और क्या करेगा जिस चीज को सीखा है बचपन से वही तो बाद में भी करते रहेगा संस्कार आपने केवल खेलने का दिया तो जिंदगी खेलेगा अब यहाँ बच्चों को जब छोटे मछली पकड़ने देते हैं गांव में को और सारे बच्चे जिंदगी और मछली पकड़ते रहते संस्कार हम लोगों को तो कभी देखा भी नहीं है तो क्या करें? आप चाहेंगे तो भी नहीं प्रवृत्त हो सकते आप देख करके अब चाहेंगे पकड़ो मैं भी एकाद मछली पकड़ सकती आप कोशिश कर लो फेल हो जाओगे इसलिए संस्कार जैसे दिया जाता है और भगवान कहते ऐसे घर में उनको जन्म दे देता हूं जहां पर उनको जन्म बहुत जन्म होता है प्रार्थ उसका वेदांत चिंतन ही चलते रहे ऐसे घरों में उसको जन्म ले जाएगा ठीक है योग भ्रष्ट योग भ्रष्ट किसको कहते हैं कहते हैं तत्व तो साक्षात्कार पर विचार रहित तत्व तो का साक्षात्कार पर्यंत तो उसनेसन नहीं चल सका उसे पहले मरण आ गया मृत्यु आ गया का श्रवण हुआ मरण हो रहा है निध्यासन चल रहा है इस सन काल में ही मृत्यु हो गई तो साक्षात्कार के पूर्व में ही मृत्यु हो गया उसको साक्षात्कार विचार रही था। विचार साक्षात्कार पर्यंत उसका चल नहीं पाया उससे पहले प्रावतर प्रसाद से भी छूट गया अब भगवान क्या करेंगे उसके विचार को आगे और कंटिन्यूटी बनाएंगे तो चलते रहे ऐसे उपाय करेंगे ना कि भगवान ने खुद कहा है अपना मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता ना भक्त प्रणश्य जो एक बार विदान चिंतन के मार्ग में आ गया उसका नाश कभी हो नहीं सकता छिन्ना प्रमुख अर्जुन ने ऐसे बादल जैसे बादल है ना एक बड़ा बादल दूसरा बड़ा जैसे छूट गया जो बादल होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं गिर जाते हैं अब्र नष्ट हो जाते हैं वही क्या ये भी हो जाएगा क्या अर्जुन ने पूछा भगवान कहते नहीं ना ऐसे कभी जे एक बार इस मार्ग में कदम रख दिया उसको तुम तो छोड़ने वाले नहीं वो छोड़ के भागना चाहेगा तुम्हें दोबारा संसारी बन ही नहीं चाहता रहूंगा कैसे करते हैं गीता का स्टोक देंगे तेरे तत्व विचार तत्व का विचार करने व्यर्थ हो गया तुम तत्व साक्षात हुई नहीं पहले मर गया फिर जन्म तो लेना ही है विचार बेकार हो गया नहीं न विचार होती प्रतिबंध लक्षण कि प्रतिबंध है साथ तो साथ विचार भी चलेगा प्रतिबंध का प्रतिबंध का भोग भी होता है इस भोग काल में भगवान क्या करेंगे आपको ऐसा वातावरण में डाल देंगे जब आप शास्त्र का श्रवण करिए सत्संग करेगा विचार भी चल रहा है का भोग भी हो रहा है और भोग का जो प्रतिबंध रूपये जो है वह जब क्षय हो जाता है विचार क्या करेगा चला फल प्रदान करेगा तो साक्षास्त्र को प्रदान करेगा इसलिए विचार व्यर्थ नहीं हुए गीताया प्रतिपातम दर्शित गीता में छठा अध्याय इकतालीसवां श्लोक से लेकर के चौवालीसवा श्लोक फोर्टी वन टू फोर्टी फोर छठा अध्याय इकतालीस से चौवालीस तक तो जो है उसी को यहाँ पर हम क्या करेंगे सैतालीस से लेकर के शुरू करेंगे और कहा तो तक जाएगा पचास तक ये जो अगला श्लोक है ना प्राप्त पुण्य कृता इत्यादि ना पराम गति पचासवा श्लोक फोर्टी सेवन फोर्टी इन चार श्लोकों में गीता चार्ष लोकों के अर्थ को कहीं कुछ शब्द करने, कहीं अपने शब्दों का प्रयोग शब्द पूर्णता नहीं ले रहे हैं, कुछ शब्द, कुछ शब्द, अर्थ, मिश्रण करके अपने तरीके से बना दिया। शुचिनाम योग भी वहाँ पर वो योग भ्रष्ट है जो जो कर पुण्य विचार विचार विचार के बल से वेदांत करता है, विचार करते करते अनुभूति से पहले मर जाता है और एक यदि किंच कामना रही हो वो ब्रह्मलोक स्वर्क लोकों में चला जाएगा लोकों में जाकर के पुण्य का भोग करेगा पुण्य कृतान लोकान भोग प्राप्त आत्म तत्व विचार तो, तो कैसे मिल गया वो लोग उसको कोई कर्म कांड तो किया नहीं था वो आप तो आत्मत्वी तो तो तो उपासना तो तो तो तो चिंतन भी कर, कर रहा है वेद का चिंतन कर रहा है निर्गुण उपासना जितना है जितना घंटा इसमें लगाए आप उतने घंटा अपना उपासना कर लिया मन लगा दिया आंखे भी लगे हुए गड़े हुए उसी में शास्त्र में एकाग्रता जितनी पंक्तियां पढ़ेंगे लगाएंगे इसलिए पहले हम लोग बड़े शौक थे वो जरूर में ले लेता हूं। इस बहाने लग जाता है मन तो प्रूफ रीडिंग करना, करना, करना है तो गलत टाइप करा क्या अभी एक पुस्तक ऐसा आया है ना श्लोकों का अर्थ ही गलत कर दिया है अब सारे करना पड़ रहा है लगभग पचास प्रश्न बार में लिखना पड़ रहा है तो चलो अच्छा। इस चल रहा उसका। दो घंटा लगाना पड़ता है एक के इसको इनको देखने लगाना है। दो घंटा यहाँ लग जाता है कई घंटे इस तरह से उसमें बीत जाता है निर्गुण उपासना है विचार चल रहा है ये विचार ही मिलता है नाम निर्गुण उपासना है और एक करते करते साक्षात्कार से पहले मर जाएगा तो ये विचार रूपी उपासना क्या है एक महान पुण्य कर्म, इसके बराबर कोई पुण्य कर्म ही नहीं है पूछा गया सबसे बढ़िया तप कौन सा है क्या बोला तप कौन सा स्वाध्याय प्रवचन प्रवचना नित्य स्वाध्याय और नित्य शास्त्र का प्रवचन मैंने विचारना इससे बढ़कर कोई दूसरा चीज नहीं इससे बढ़कर तप ही नहीं है संसार इतना इसीलिए ये जो विचार रूपा रूपा उपासना का फल क्या है? उसको लोकां, शुचीना। उसके बाद क्या होगा? तो अब जितना उसका से वहाँ पर भोग था तो भोग के पश्चात शुची नाम श्रीमदे शुची नाम मातृत्व पितृत शुची नाम नर्ण संक्राना अंतर्जा वाणी चले गए यहाँ पर जातीय सप्त गोत्री विवाह लेना है सप्तोत्री विवाह माता भी ब्राह्मण पिता भी ब्राह्मण परिवार से हो दोनों ब्राह्मण परिवार से और स्वगोत्र के सप्त गोत्र जो होते हैं उसके अंदर से ही हो ऐसे वाले घर में ही मैं पैदा करूंगा भगवान व्यक्ति को उस घर में जन्म दूंगा मातृता शुद्ध हो पिता खेती भी शुद्ध बीज भी शुद। दोनों सुप्रीम क्वालिटी का होगा खेती भी बढ़िया वाला नहीं उठपठान नहीं और बीज भी सुप्रीम क्वालिटी का बीज बोया गया। क्या है खेती पिता बीज माना गया है मनुस्मृति में यही दृष्टांत को समझाया है क्षेत्रे बीज उत्तम इसलिए मातृता पितृता उ है छांति प्रषद में कहा है जहां पर उसको बोलते है भाई तुमको कौन ही उपदेश दिया तुम वो क्या उपदेश मिला अभी तक बताओ तो उसने जब सुना तो सुनाचार्यवान मातृवान पितृवान लगता है तो महान आचार्य का शिष्य हो महान माता के पुत्र हो महान पिता के पुत्र हो जिन्हें सही सही तुम्हें आज तक जो शिक्षा दी है ऐसे ही शिक्षा वाला व्यक्ति ही इस तरह से बोल सकता है ऐसे परिषद में आता है उसी के अंदर शुची का मतलब मातृत्व पितृता दोनों दृष्टुल्य मान शुद्ध ये कठिन है आजाद पद कोई देखता ही नहीं मैरिज था अब तो इंटर मैरिज नहीं हो गया इंटर मुस्लिम हिंदू और हिंदू मुस्लिम से कर ले रहा उल्टा पुलटा चल इंटरनेशनल प्रोडक्ट है <laughs> वर्ण संक्रांत की पराकाष्ठा चल रहा तो ऐसे में भी फिर भी कहीं ना कहीं रहते हैं सुचीना तभी तो जब तक कल हो तब तक कोई ना कोई एक आध तो पैदा होते रहेंगे ना एकांक को तो बचा रखते हैं भगवान ऐसे नहीं कि सारे के सारे दुनिया भ्रष्टी हो जाए हंड्रेड परसेंट अभी वाले तीसरे तो कहते हैं कि देखो ऐसे घर में भेजूंगा श्रीमद भी गए श्रीमदान भी, श्रीम भी हो गए <laughs> मालटाल भी हो गए भाई अनुभूति करने के अभिलाष को लेकर के पैदा होते जन्म से उसके अंदर है, है, तड़प अब मैं आ गया तो फिर मैं कब वेदांत में जाऊंगा थोड़ा बला देव पुण्यकारिणाम लोका स्वर्ग विशेषान प्राप्त जो पुण्यकारी लोगों को प्राप्त होता है ऐसे स्वर्ग आदि केवल स्वर्ग में स्वर्ग विशेष स्वर्ग में भी उन विशेष देशों में जाएगा जहां पर ज्ञानी विचार वालों का ही संग मिलेगा उसको पुण्य भोग के साथ विचार महावी मिलेगा उसको केवल भोग वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा स्वर्ग विशेषण पुण्य कार्यों को प्राप्त होने वाले लोकान में स्वर्ग विशेषण प्राप्य प्राप्त करके आत्म विचार के बल से प्राप्त किया तत्र बहुकालम सुखम अनुभूं बहुत काल तक सुख का अनुभव करता है विचार का प्राप्त करते रहता है तथा भोगावसाने भोगावसान में क्या होता है स अस्मिन लोग कब होता है शाहलास यदि वो अभिलाषा बनी हुई है मैं विचार करते करते मर गया हूं अभ्रोक्ष बुद्धि नहीं हुई है भगवान दो बार आया मनुष्य जन्म प्राप्त करावे ताकि मैं इसका अनुभूति कर सकू ऐसी अभिलाषा के साथ मर के गया हो तो लौटे नहीं तो पुण्य बो गया तो विचार ही मिल रहे ना और प्रमोशन वही ब्रह्मोक्त चला जाएगा और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त नीचे नहीं आए ऊपर ऊपर जाते जैन दर्शन ने क्या कहा कि से ना तो तो लोकालोक नाम का आकाश है वहां पहुंच करके मुक्त हो जाता है और वहां चौबीस तीर्थंकर वहां विराजमान है देकर अपने स्वरूप में आपको विलीन कर नहीं सुन माने और तो लौटेंगे अप्रोक्षानुभूति करने की अभिलाषा है तो मनुष्य लोक में आओगे नहीं तो परोपर ब्रमल लोक में चले जाओगे इसे अभिलाषित अस्मिन लोक है इस लोक में लौटेगा कैसे लौटेगा होगी सुची नाम शिशी नाम के तात्पर्य क्या है बढ़िया सेंटेड कपड़ा पहन लिया कहते नहीं नहीं हो नहीं लेना सब आ जाएंगे सब लोग ऐसे करने लग जाएंगे फिर पितृता मातृता शुद्ध मातृता पितृ जो शुद्ध खेत क्षेत्र और बीज दोनों तरीके से शुद्ध हो दोनों शुद्ध में भी ये नहीं कि वो कांकताली हो जा नहीं पिता पति पत्नी ने भोग कर लिया वो आपका भागीता पहला कर लो अच्छा मुहूर्त में भोग बीच बो आ गया अच्छा मुहूर्त हो गया वो अलग चीज है लेकिन यह उन लोगों को लेना है जो कर्मकांड को जानते हैं वही सनातन प्रक्रिया को जानते हैं विवाह किया है, पुत्र है, पुत्र प्राप्त धर्म के लिए धर्म पत्नी और धर्म करता हुआ वह भोग भी इसलिए पत्र संबंध कर रहा है कि गर्भाधान करने के लिए कर। विधि के अनुसार संस्कार घर बजाने के संस्कार है जैसे लोग भी देख करके बीज बोते है ना खेती में ऐसे जब जाते बीज बो दो फसल आएगा वो हर चीज के फसल के नियम है ना कब उसका बीज बोना है यानी कि साल भर हर चीज बोते रहो हर चीज निकलते रहे नहीं होता डालोगे तो भैया तो आएगा नहीं पटांग चीज उग जाएंगे फालतू की चीजें यही हो रही बेटा नहीं आजकल भोर के बंदे ना देख के करते नतीजा उठपटांग बच्चे पैदा हो लो स्टैंडर्ड लो क्वालिटी शरीर से ब्रेन से हर तरह से कारण क्या ही गलत हो रहा है वहीं से बिगड़ रहे मान इसलिए वो करना जी शुद्धानाम तो इस तरह से शुद्धि का मतलब यही होता है सारा संस्कार गर्भ से लेकर के सारा समय समय पर जो होना चाहिए सब संस्कार समय किया जाए अड़तालीस संस्कार जो गिने गए हैं सब समय पर करना है प्रमुख सोलह शुद्धा श्रीमदे अभिजाते ऐसे कुल में पैदा हो जाता है योगवृष्ट पक्षा महा आते दूसरा पक्ष भी है नामेव कुले अथवा योगिना कुलीमता ब्रह्मतत्व विचारा तभी दुर्लभम नये बहुत दुर्लभ है श्रीमता कुले सुलभ है इन योगिना धीमता कुले दुर्लभ योगी नाम कुले भवति, बुद्धिमान योगियों का कुल में वेदांत विचार योगियों का कुल में जन्म लेना और भी कठिन काम है ब्रह्म तत्व का विचार किया वजह से कैसा का विचार किया सा नहीं है वो निष्पृह कल अभिलाषा थी इसलिए घरों में चला गया भोग युक्त वेदांत विचार विलास अब ऐसे घर में जा रहा है जब भोग रहित वेदांत विचारवा योगी क्या है योगी वही है ना जो भोग में सब बिल्कुल रस ही नहीं है और जहाँ शरीमता में थोड़ा भोग में रस तो होता है विचार क्यों नहीं है क्योंकि आजकल भी आप देख रहे हैं जितने बड़े बड़े महात्मा बड़े भोग में रह रहे एशिया में घूम रहे हैं है न चार चार चेला चेली है सब सेवा में लगे हुए हैं कुछ करना ही नहीं है बेटा खाया हा और बोला वेदांत तो और क्या है <laughs> और <कुछ थो> नहीं। <laughs> ये तो है ना। वो भोगन विचार है वो प्रार्थ करते हुए भोग मिल रहा है ऐसे नहीं है कि वो भोग में रुचि की बात नहीं कह रहे हूं भोग में आसक्ति नहीं है भोग में रुचि नहीं है प्रारब्ध कर्म ही ऐसे जगह ले जाएगा तो भोग सही वेदन और ऐसे लोग होते हैं नहीं तो चटाई पर भी मन स्तर से बचपन से संस्कार दे दिया जाता है तब का भोग ऐसे घर में पैदा वेदांत विचार मिल रहा है साथ, साथ। तो तप विशिष्ट वेदांत विचार और भोग विशिष्ट वेदांत प्रचार प्रारधकमाधी थी और प्रार्म कैसे तय हुआ यदि पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में जो है वह वेदांत विचार कर रहा था अप्रोक्ष अनुभूति हुई नहीं उससे पहले साविलास भोग विशिष्ट वेदांत प्रचार कर घर में जाएगा निष्पृश्चे भोग रहित वेदांत प्रचार घर में जाएगा इसे में करके जायते और क्या करें तो इसे वापस लौटना पड़ता है लेकिन उसकी तप का जो उपासना का बल क्या थी उसकी वजह से उसको पुण्य भोग भी प्राप्त होगा और ये मैंने किंचित अंतर में लोकेश ना होगा लोकेश्तेषण है इसको सात भी हो सकता है सिर्फ बहुत महात्मा तो अपना संतान पैदा दे पर जाकर बैठातेम्परा मानस पुत्र बोलते हैं मानस पुत्र <laughs> जैसा भी लेकिन पुत्रेष्ठा ना भी हो वित्तीषा और लोकष्णा तो आराम से देखने को आपको मिल रहा है बहुत महात्मा अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं क्यों मनाते है? हमारी प्रशंसा सुना कुछ न कुछ बहाना बनाएंगे कोई ना कोई उत्सव का नाम लेते रहेंगे और बना भाई सब इकट्ठा हो और पूजा पाठ होगा बैठे हैं सब सबको शिष्टिकार है हमारे महाराज जी की हमारा महाराज वो है ऐसा है, है, है, तो है ये भी क्या लोकेशन है ना? दुनिया में नाम चाहते हैं इसे के अस्पताल बना रहे कहे कुछ बना रहे कहीं कुछ बना रहे हैं और उसके लिए उन्हें करोड़ों रुपये कमाना भी पड़ता है सर वित्तेषण लोकेशनाथ दोनों साथ साथ चलता है ये इसलिए आया किस के कारण पुत्र ऐसा नहीं पत्नी की इच्छा नहीं जाया की इच्छा नहीं वगैरह नहीं है लेकिन वित्तीय रह गया तो उसको हम साष वेदांत विचार और वो भी जिसके पास नहीं है वो निष्प्रिय वेदांत विचार योग्य नाम पूरे भवती धीमता निष्प्रिय मैंने स्वयं अतिविक्त क्या स्वयं अतिविता ब्रह्म तत्व विचार देव ब्रह्मतत्व विचार से उसको वैराग्य हो चुका और उसके प्रभ्र कच्चा है पूर्ण वैराग्य नहीं था लोकेश्वर उत्तेषण थी और उसकी प्रवृत्ति अब तीव्र हो चुका है इसके अंदर क्या है, विच्चार विच्चार भी नहीं रह गया, आप तो निश्चय विचार बताम होगी ना आगे कैसा योगी केवल राज्यों को करने वाला आसन प्राणायाम करके दिखा करके कमाने वाला नहीं होगी ऐसे रामदेव वगैरह योगी नहीं लेने का किन्तु कौन होगी कद आदि विचार निश्चय विशिष्ट विचार वाला ऐसे महान योगी नाम चित्त एकाग्र वे बहुत जिसमें चित्त के पूर्ण एकाग्रता वाला योगी ऐसी योगी की घर पैदा होता है पूर्व पक्षा को विशेषता पहला पक्ष इसमें क्या अंतर है अथवा अगर दूसरा पक्ष विषय शुरू किया तद ही क्यूंकि वह जय अस्मात कारण तद योगी कुले जन्म दुर्लभ क्योंकि ऐसा योगी का कुल में जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ इसलिए योगी की शादी योगी योगी शादी किया और पत्नी में पैदा किया वो योगी कुल ऐसा रखना भी जरूरी नहीं है यहाँ मुस्लिम सरकार विचार किए हैं आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए वहां पैदा केवल हुआ कुछ संस्कार वहाँ पाए उसके तुरंत ऐसे योगी संबंध में आ गया उस योगी का शिष्य परंपरा को हम योगी कुल कहते ऐसा महान योगी का शिष्य बन गए जो साक्षात व्रक्त और के साथ आगे बढ़ाता है आपको विचार में आपको आगे योगी की योगी खुद शादी किया और बच्चा पैदा किया वो बच्चा योग भ्रष्ट होगा ऐसा नहीं है योग भ्रष्ट सब पैदा होता है ऐसा आप जाना कोई जरूरी नहीं है और योगी नाम का तात्पर्य है वह महान योगी सन्यासी है और उसके पास आप पहुंच जाएंगे कहीं भी पैदा हो या ऐसे के संबंध आपका अपने आप हाँ हो जाएगा क्योंकि महान योग के सन्निधि के कारण से आपका वही और मजबूत होगा और ऐसी वह राग्य स्थिति पहुंच जाएंगे ताकि वेदांत विचार सफल होता है इसे हम लोग समझते अपने भाग्य समझते हम लोग हमें रामान जी महाराज जी जैसे लोग मिले परम लोग है ओमकार महाराज जी हैं छोटे महाराज जैसे लोग मिले योगेन्द्र महाराज दर्शन सारे दर्शनों का महान ज्ञानी लोग बिठाए गना अच्छा है नहीं भाग भे सब छठ व्रत एक बैठ ऐसे लोग पढ़ने का अवसर मिला ये भी अनेक जन्म का पुण्य भोजना भोजन भो जन्म नाम मनते ऐसे में सानिध्य मिलने का नाम यहां योगी नाम कुल जन्म दुर्लभम अल्प पुण्य ने अलभ्य में तरह था अल्प पुण्य से लाभ होने वाला नहीं